श्री गर्ग सेहिता विश्वजीत खंड सत्ताईसवां अध्याय प्रद्युम्न द्वारा गरुणास्त्र का प्रयोग होने पर गिरधों के आक्रमण से यादव सेना की रक्षा दशाण देश पर विजय तथा दशाण मोचन तीर्थ में स्नान श्री नारद जी कहते हैं राजन हरिवर्ष नामक खंड संपूर्ण संपदाओं से संपन्न है मिथलेश्वर उसकी सीमा साक्षात निश्ध पर्वत है वीरों के कोदंडों की टंकार ध्वनि से वहाँ का वन्य प्रांत व्याप्त हो जाने पर वहाँ से एक एक कोश के लंबे शरीर और तीखी चोच वाले महागृद्ध तथा गरुण पक्षी उड़े नरेश्वर वे सब के सब दीर्घायु और भूखे थे उन्होंने यादव सैनिकों हाथियों और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरम्भ किया आकाश पक्षियों से व्याप्त हो गया उनकी पांखों की हवा से आंधी सी उठने लगी सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार होने लगा तब महाबाहू श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गरुणास्त्र का संधान किया उस अस्त्र से साक्षात विनता नंदन पक्ष राजुण प्रकट हो गए अंधकार से भरी हुई इस सेना में पहुंचकर पक्षराज ने अपनी चोच और चमकीले पाखों की मार से कितने ही गीधों कुलिंगों और गरुणों को धराशाही कर दिया उन सबका घमंड चूर हो गया पंख कट गए और वे सब पक्षी छत बिक्षत हो गरुड़ के भय से घबरा कर दसों दिशाओं में भाग गए तदनंतर महाबाहू श्री कृष्ण कुमार दशाण जनपद में गए दशाण देश के राजा शुभांग सूर्यवंशी छत्री थे युद्ध में उनका बल दस हजार हाथियों के समान हो जाता था वे निष्कौम्बीपुरी के अधिपति थे वेदव्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौर सुनकर वे दशाणा नदी पार करके आ गए थे शुभांग ने हाथ जोड़कर सहित अपना मस्तक झुका दिया और महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट दी सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा प्रद्युम्न ने कहा निष्कोशाम्बीपुरी के अधीश्वर राजन यह देश दशाण क्यों कहलाता है किसके नाम पर इसका ऐसा नाम हुआ है यह मुझे बताइए शुभांग ने कहा पूर्व काल में भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद के साथ यहां आए और हरिवर्ष में ही वध गए भक्तवस्थल भगवान नृसिंह ने प्रहलाद से कहा नृसिंह बोले पुत्र तुम मेरे शांत भक्त हो तथापि तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा वध हुआ है अतः महामते मैं तुम्हारे वंश में अब और किसी को नहीं मारूंगा। शुभांग कहते हैं रुक्मणी नंदन इस प्रकार कहते हुए भगवान नृसिह के दोनों नेत्रों से आनंद जनित जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे उन बिंदुओं से मंगलायन सरोवर प्रकट हो गया तब वर प्राप्त धर्मात्मा प्रहलाद हर्ष विवल हो दोनों हाथ जोड़कर भगवान नृसिह से बोले प्रहलाद ने कहा भक्त जन प्रतिपालक परमेश्वर मैंने माता पिता की सेवा नहीं की अतः मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा? नृसिंह बोले महाभाग तुम मेरे नेत्र जल से प्रकट हुए इस मंगलायन तीर्थ में स्नान करो इससे तुम दस प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाओगे माता पिता पत्नी पुत्र गुरु देवता ब्राह्मण शरणागत ऋषि तथा पितरों का ऋण दशाण कहलाता है जो इस महातीर्थ में स्नान कर लेगा वह सब की अवहेलना में तत्पर हो तो भी दस प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाएगा इसमें संशय नहीं है शुभांग कहते हैं कयाधु कुमार प्रहलाद इस दशाण मोचन तीर्थ में स्नान करके सब ऋणों से मुक्त हो गए वे आज भी निशतगिरी से यहाँ इस तीर्थ में नहाने के लिए आया करते हैं दशाण मोचन तीर्थ के निकट का देश दशाण कहलाता है उसी के स्रोत से प्रकट हुई यह नदी दशाणा कहलाती है नारद जी कहते हैं राजन यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न ने समस्त परिकरों के साथ दशाण मोचन तीर्थ में स्नान और दान किया नरेश्वर जो दशाण मोचन की कथा भी सुन लेगा वह दस ऋणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का भागी होगा इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में दशाण देश पर विजय नामक सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ